रत निजयाश्रम आयू का छुका लग गय निज तब जन्मयद सुनिपाय निर्भर प्रेम हर सऊठ जाय देख जन्म महोत्सव जाय विधि प्रथम कहा मैं गाई राम उदर दे जगनाना देखत बन जाई बखाना मा पुनी दे राम सुजाना तो माया मायापति कृपाल भगवान करू विषाय बो बहुरी मोह कल लापति मति मोरी गरीमा मैं सब देखा वय त मन मोह के उधर में प्रवेश कर गए तो फिर उसके बाद उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे एक एक ब्रह्माण्ड में सौ सौ वर्ष रहे और दूसरे दूसरे ब्रह्मांडो में जाकर के वहाँ बाहर देखा सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग सृष्टि अलग अलग नाना प्रकार के जीव जंतु अलग अलग मनुष्य तमाम अलग अलग ये सब नाना भांति सब दिखाई दिए पेड़ पौधे नदियां तालाब सब अलग अलग हर ब्रह्मांड की अपनी अलग रचना अलग प्रकार अलग व्यवस्था सब जगह दिखाई दी दे। सब देखते करके चकित होते हुए घूमते रहे कि बड़ी विचित्र रचना है बड़ा विस्तार है कितना बड़ा जगत है कितने ब्रह्मांड है ये सब देखते देखते घूमते रहे फिर भ्रमतमो ही ब्रह्मांड अने का गीते मनोकल्प सतीका सब ब्रह्मांडों में घूमते होते का हमें बहुत समय बीत गया कल्प सत के का सौ कल्प और ए, एक, एक कल्प बीत गया कितने कल्प तक हमें एक कल्प में कोई सतयुग को त्रेता द्वापर कलियुग सब मिला करके एक कल्प हुआ और ऐसे ऐसे कल्प सौ बार बीत गए एक से एक बार बीत गए और बहुत दीर्घ काल हो गया उस उसने समय तक ये सब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूमते रहे अब वैसे हिसाब लगाना चाहते हिसाब लगा सकते हो अपने तो सौ वर्ष अगर एक ब्रह्मांड में रहे और फिर उसके बाद में कलयुग में फिर कितने लाख वर्ष होते हैं और फिर उसके दुगने कितने द्वाकर्म होते हैं और त्रेता में उसके दुगने और फिर सत्युग में उसके उतने बुने तो फिर देख कितने त्रें त्रें। लाख वर्ष हुए उसमें सौ का भाग दे दो तो उसमें निकल आवेगा जितने ब्रह्मांड हुए इतने ब्रह्मांडों में वो घूमते हैं तो वे ब्रह्मांडो की गिनती कितनी हो जाएगी लाखों ब्रह्मांड हो गए कोरोना ब्रह्मांड हो गए उनमें घूम फिरे वो एक सौ एक कल्प में <coughs> अब ब्रह्मांडों का विस्तार क्यों बने देश का विस्तार स्पेस और काल का विस्तार कल्प बीत गए ये सब एक कल्प बीत गए काल का विस्तार इतना काल का विस्तार और इतना देश का विस्तार ये सब माया था सब एक ही ब्रह्मांड माया आया था नहीं इतने ब्रह्मांड इतने प्रकाल ये सबका सब उसका विस्तार देश काल का सबका विस्तार और इसी के भीतर ये सारी सृष्टि इन्होंने सब देख ली तो आप देखते हैं कि सब देखते देखते क्या हुआ तेरह तरह आश्रम में आये हूँ सब जगह सब ब्रह्मांड में सब देखा तो लौट करके वही अब और भी उधर में ही भगवान के वहीं कल तो लौट करके अब अपने आए आश्रम में और अपने आश्रम में थोड़े दिन रहे तब तक फिर त्रेता युग आ गया और फिर भगवान का जो है अवतार हुआ तो जैसे भगवान का त्रेता युग में अवतार सुना तो निजी का उजन्व सुन पाये हूँ जैसे मालूम हुआ की भगवान अवतार हो है उद्या में तो निर्भर प्रेम हर्ष उठ धायू तब तो वो तो याद आ गयी की भगवान का अवतार हो गया अब वो बाल लीला उनकी होगी तो उसका हमें बड़ा आनंद बड़ा सुख लगता था बड़े प्रेम पूर्वक हम वो लीला देखने के लिए फिर जल्दी दिए अखर वहाँ पहुँच गए और देखियो जल जो महोत्सव जायी अखर भगवान का जन्म हुआ और बाल महोत्सव बनाया गया बड़ी अयोध्या सजाई बजाई गयी काजे बाजे तो बजे वो सब देखे और जयी बी जी प्रथम कहा मैं गाई के जैसे पहले हम कह चुके थे उसी प्रकार के फिर अयोध्या में पहुंचे भगवान की लीलाओं को देखा और फिर उसी प्रकार से भगवान का गुटुओं चलना और परछाई देखकर के इस प्रकार से नाचना ये वो सब फिर देखा वहाँ जाकर ने ये जय आप द्वारा रिपीट नहीं करते एक बार कह चुके समय जो उसी प्रकार उनकी बाल लीला वही सुन्दर स्वरूप वैसे उनके वस्त्राध आभूषण त्याग धारण किए होना वो सब सब देखा राम उदर देख जगनाना इस प्रकार से भगवान के उधर में उनके पेट में ही ये ऐसा के भीतर ही हमने सभी देखी देखत बने बखाना देखते ही बनती है उसका वर्णन क्या करें कैसी कैसी है उसकी विचित्रता का वर्णन नहीं करते बनता देखे तो देखने अज्ञात होगी कैसी विचित्र है वो तो कहा सजाना माया पतृपाल भगवाना वहा पर भी देखा बाल लीला भगवान के देख रहे थे तो वहां पर भी भगवान को देखा ने देखे राम भगवान राम को देखा सुजाना सुजाना ना ना भगवान ज्ञानवान भगवान जैसे कालभूषण के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो भगवान उसको जान गए तो भगवान जान गए कि सुजान है वो इसलिए उनके कालभूषण के मन के संदेह को जान गए जान गए तो उन्होंने अपनी माया प्रेरित की तो क्यों मायापति हैं तो अपनी माया को भी प्रेरित कर सकते हैं माया से माया को जो उन्होंने प्रेरित किया तो कागोष माया में घिर गए और माया में घिरे तो तमाम ब्रह्मांड और तो तमाम काल ये सब विस्तार वो सब देखने लगे तो मायापति की माया लग गई इनको फिर उसके बाद में कृपा लो माया तो लगी इनको लेकिन भगवान की कृपा भी रही ये सब भगवान क्यों कर रहे हैं ये भगवान कागोष इनको पर कृपा कर रहे हैं ये सब विस्तार दिखा दिए ब्रह्मांड दिखा दिए उनको <coughs> माया का विस्तार दिखा दिया <coughs> और ये भी दिखा दिया कि भगवान राम सर्वत्र एक ही है वो अद्वती है उनके न रूप बदलते है न नाम बदलता है न उनकी स्थिति बदलती है यथावत सभी ब्रह्मांडों में सब जगह भगवान विद्यमान है वो अखंडी ग्रस है ये भी दिखा दिया ये सब भगवान की कृपा है तो ये भगवान सुजान भी है मायापति भी है कृपाल भी है भगवान के माने है जो ऐश्वर्य इत्यादि सख सम्पत्ति युक्त है वह भगवान है तो भगवान ने इस प्रकार से अपना ऐश्वर्य भी दिखा दिया भगवान ने अपना वैराग्य भी दिखा दिया भगवान ने अपनी नाना प्रकार की लीला भी सब दिखा दी कितने कितने प्रकार के कैसे कैसे कैसे काम काम क्या करते हैं ये सब भगवान ने दिखा दिया ये उनकी भगवत्ता है भगवान की तो इस प्रकार से ये सब बताया कि देखो हमने भगवान को इस स्वरूपों में ऐसे करके देखा तो करो विचार बहोरी बहोरी तो आप कहते अब हम बार बार विचार करने लगे क्या करने लगे मगो कलित जाते ये सब क्या है कितना शस्टा खे ब्रह्मांड कितने आखिरी लीला क्या है भगवान क्या है ये जगत इत्यादि क्या है ये सब विचार करने लगे लेकिन साथ साथ समझ नहीं आया सब मामला क्या है मोहकलित जापित मत मोरी मोहकलिल मोह से मोह के दलदल में फंसी हुई बुद्धि उसमें बुद्धि अपना प्रचार नहीं कर सकी आगे बढ़ नहीं सकी निश्चय नहीं कर सकी कि वास्तव में क्या हुआ <coughs> ये सब कैसे क्या हो गया तो मोहकलित जापित मतमोरी और महा मैं सब देखा कहते ये सब जितना था <coughs> ये कितनी देर में बीत गए दो घड़ी में बीत गए दो घड़ी के मैंने ढाई घड़ी का एक घंटा मैंने घंटा तो नहीं लगा अड़तालीस मिनट अड़तालीस मिनट के चौबीस चौबीस मिनट का एक घड़ी हम्म अड़तालीस मिनट की दो घड़ी तो दो घड़ी बस अड़तालीस मिनट हुए उतनी देर में एक सौ कल्प बीत गए और ये सब इतनी देर में देख लिया ये कैसे मालूम हुआ कि दो घड़ी दी है तब तो आप देखो आगे बताते है की दे कृपा मुहिम तब रघवीर जब देखा भगवान ने कि हम इतने व्याकुल है में घूमते घूमते और कुछ इस, इस लीला का विस्तार नहीं दिखाई देता सूचे और माया का अंत नहीं दिखाई देता और हम व्याकुल तो बिहस ही मुखबाह आयो सुनमत धीर तब तो भगवान फिर दिए तो भगवान के मुख में का निकल कर पता लगा कि अरे ये तो भगवान की लीला चल रही थी उनके उधर में हम चले गए जिसने ब्रह्मांडम को दिखाई दिए लेकिन अभी लीला जो भगवान की हो रही है ये कोई बहुत देर से नहीं हो रही है एक घंटा भर भी नहीं हुआ होगा उसके पहले की बात है जबकि भगवान हमको पकड़ने को, को दौड़ रहे थे और हम भागनी भाग रहे थे और इस प्रकार से हम जो हो, भागते भागते ब्रह्मलोक तक तो चले गए थे वहां से आकर बंद की तिलौट करके ही आ गए थे वही लीला जो है अभी हो रही है और भी घंटा भर नहीं हुआ तो फिर कृष्णा एक सौ एक, एक कल्प कैसे जीत गया और इतने इतने ब्रह्मांडों की यात्रा इतनी देर कैसे हो गई तो ये दिखा दिया कि देखो प्रकार से विचार करो सही पता लगेगी ये देश काल म जहां माया में है वहां कोई निश्चित नहीं है कि ऐसा ही है ऐसे करके कहीं नहीं है वह सब देश काल सापेक्ष है देश का काल कितना अब जैसे कि एक दिन हो गया तो एक दिन क्या होता है अरे भाई ये पृथ्वी जितनी देर में घूमती है दिन हो गया रात हो गया तो हमने उसको कह दिया एक दिन हो गया अब एक दिन को हमने चौबीस घंटे भी डिवाइड कर लिया तो हम घंटे हो गए चौबीस घंटे का समय और फिर पृथ्वी का एक बार चारों तरफ घूम जाना घूम के उसी स्थान पर आ जाना रात और दिन का हो जाना चौबीस घंटे हो गए एक दिन हो गया अगर ऐसी पृथ्वी एक और कहीं हो वो भी सूर्य के सामने ऐसे ही हो और घूम भी रही हो अपनी केली पर और एक घंटे में घूम जाती हो हुँ? एक घंटे में एक केली पर घूम हमारे हिसाब से घंटे में घूम जाती हो तुमने तो क्या पता कि हमारी पृथ्वी जो है एक ही घंटे में घूम जाती है तो वो तो ये समझाई की हमारी पृथ्वी भी दिन रात हो गए तो चौबीस घंटे हो गए उनके चौबीस घंटे एक घंटे में हमारे एक घंटे में अगर उनकी पृथ्वी चौबीस बार घूम जाती है घंटे में तो उनके चौबीस दिन हो जाएंगे जितनी देर में हमारा एक दिन हुआ दिन, दिन रात दिन रात होते होते चौबीस बीत गए उनका दिन, तो दिन और हमारा दिन उनका काल और हमारा काल हम किसको स्टैंडर्ड माने हम उनका कार्य स्टैंडर्ड माने उसके हिसाब से अपना काल का हम कैलकुलेशन करें पृथ्वी पर कि हम अपनी पृथ्वी वाला जो काल है उसको स्टैंडर्ड माने और फिर तो उनके काल की कैलकुलेशन करें कौन सा स्टैंडर्ड काल है परमाणुओं को देखो छोटे छोटे परमाणु भी एक एक ब्रह्मांड जैसे है उनमें भी एक नीति और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगाना ये सब इसी प्रकार से जैसे ब्रह्मांड के सारी चक्कर लगा रहे हैं और वो कितनी तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं आ? एक सेकंड में लाखों चक्कर लगा जाते हैं आ? अब बताओ अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो उनका तो जंडात कितनी देर में हो जाता है आ? जो उनका है उनके एक दो तीन दस लाख पंद्रह लाख वर्ष बीत जाए तो हमारा एक सेकंड होगा तो बताओ तो सही टें कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक टाइम सही है कि हमारा जो ये जो है पृथ्वी बार का वो टाइम सही है कि अगर कोई और ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ पर की पृथ्वी घंटे भर में दो तो घंटे में घूम जाती है और दिन रात हो जाते हैं तो उनका टाइम सही है इनका सबका टाइम कौन सा सही है अरे टाइम एम होता क्या है ये सब जितना कि मूवमेंट है प्रकृति गतिमान प्रकृति इसका जो मूवमेंट है बस इसी को टाइम मान लिया जाता है नहीं तो टाइम क्या है अपने आप से टाइम कुछ रहा है ऐसे नहीं है इसी प्रकार की स्पेस भी स्पेस टाइम साथ है टाइम स्पेस सोजेशन सब एक साथ काम करते हैं तो इसी स्पेस भी कहोगे इतनी स्पेस अपने तो ठीक है यहाँ की स्पेस है जागृता अवस्था की स्पेस देखो तो यहाँ से मद्रास तक डेढ़ हजार किलोमीटर मंदो है तो इतना जो है ये सब यहाँ की स्पेस इतनी है और सपने में अगर हमें यहाँ से मद्रास जाना हो तो हम में हो हो जाग तो देर में बस वहाँ पर होकर करके मद्रास होकर करके सपने में लौट गया हमें और जाग जाए तो कितनी देर में गए कितनी देर में आ गए कितने गा, किलोमीटर था ना? तब तो देखो ये टाइम और स्पेस में वो हो ये सब मेंटल क्रिएशन है इमेजिनेशन है माइंड वर्क इस प्रकार से करता है उसी की वर्किंग के साथ साथ ये टाइम और स्पेस भी काम करते हैं मालूम होते हैं इस प्रकार से टाइम स्पेस है हम अपने माइंड को देखते नहीं है टाइम स्पेस को देखते है, उसको हैं उसको फिक्स मानते हैं कि टाइम और स्पेस फिक्स है कैसे मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हमारा माइंड जब हो वही इनको क्रिएट करता है टाइम और स्पेस को रचना हमारी मानसिक रचना है मन की स्थितियां बदलती है तो टाइम स्पेस बदल जाता है ये धीरे धीरे करके इस प्रकार से देखे समझे तो ये दिखाने की कोशिश पौराणिक धन बताने का ये है की ऋषियों के हिसाब से ये टाइम स्पेसन जितना भी है माया में है माया मैंने क्रिएशन सब है और ये सब मन बुद्धि है हमारी बुद्धि जिस प्रकार का कार्य करती है उसी के साथ साथ ये जगत देश और काल ये सृष्टि भी है जहाँ मन बुद्धि की वृत्तियां न हो मन शांत हो जाए शिक्षता अवस्था आ जाए समाज की अवस्था आ जाए तो वहाँ न देश है न काल है वो सब समेट गए सब समा समाप्त तो होकर के एक दिव्या में बंद हो गए न कहीं कोई काल न कहीं देश सबका विस्तार समाप्त हो गया मन बुद्धि के विस्तार के साथ देशकाल का भी विस्तार है और मन बुद्धि के, के समिट जाने पर और समाप्त लय हो जाने पर देशकाल भी समाप्त हो जाता है तो ये सब बातें बताने के लिए पुराण में कहानी के द्वारा इस प्रकार से बता दिया कि देखो दो घड़ी में एक से एक कल्प बीत गए अब व्यक्ति थोड़ा बहुत भी प्राण के हाथ को लगाने की कोशिश करेगा ये क्या मामला है तो उसको समझ में आ जाएगा कि दो घड़ी एक सौ एक कल्प के बराबर होती है कि माने चाहे समझ लो एक से एक कल्प कुछ नहीं होता दो घड़ी से ज्यादा नहीं होता और चाहे ये समझ लो कि दो घड़ी इतनी बड़ी होती इतना एक बड़ा एक कल्प एक, एक कल्प होते और दोनों में दो घड़ी में और एक, एक कल्प में कोई अंतर नहीं है एक ही बात है दोनों ही काल्पनिक है इनमें नहीं दोनों इसलिए है एक कृपाल बिहस मुहि बी मुखे आय सुनमति धीर कहते हैं कि देखो सावधान होकर के सुनो अब बात यह है कि का देखा कि गुड़ सुनते सुनते स्वयं सुन, मुंह लगे ये सब क्या है इतने ब्रह्मांड आपने कैसे कैसे ऐसे देखे गरुड़ को तो ब्रह्मांड मालूम था और इसी मुहूर्त घूमते थे उन्हें ये नहीं मालूम कि काम ब्रह्मांडव को चक्कर लगा रहे हैं और उनको सबको देख चुके हैं और फिर उनकी बुद्धि मोह में पड़ी है तो इसके कारण से गर्व आश्चर्यचकित थे तो उनको आश्चर्य को उनको शांत करने के लिए कहा कि अपनी बुद्धि में तुम धैर्य रखो तुम तो बड़े धैर्यवान हो मतिधीर हो इस बात को धीरे पूर्वक समझो कि हम क्या कह रहे हैं हमारा अनुभव क्या है उसको समझो सुईर so, इस मोसन करण लगे कुनी राम बस वो बार लीला भगवान की चली रही थी कालभूषण जी भगवान के मुख से बाहर निकल आए और भगवान अपनी लीलाएँ यथावत अपने करते रहे वो लीला अपनी चल रही होंगी तो कोटिभा को समझाओ मन लाई रहे राम कहीं अपने मन को कर्म समझाते कि सब क्या हम देखा अब ये बार बार सोचें कि सृष्टि भगवान के बाहर सारी सृष्टि है जो कि हम ब्रह्म लोग तक दे के अथवा वो सृष्टि है कि भगवान के उधर में सृष्टि है वहाँ पर भी सृष्टि है तो भगवान के उधर वाली सृष्टि सत्य है कि भगवान के बाहर वाली सृष्टि सत्य है क्या दोनों तरफ सृष्टियाँ हैं भगवान के उदर में भी सृष्टि है भगवान के बाहर भी सृष्टि है ये दो-दो प्रकार के सृष्टियाँ कौन सी हैं ऐसा तो नहीं भगवान ने अपने भीतर जो हमारे अपने भीतर सृष्टि दिखा दी वो सब उनका योग माया हो जादू गर्फ की जादू हो वो सृष्टि सब ब्रह्मांडों की झूठी ही हो और ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं यही सबसे हो लेकिन हमने वहां पर भी देखा भगवान के अवतार तो उन ब्रह्मांडों में भी हुए थे तो फिर जब उनमें ब्रह्मांडों भगवान के अवतार हो रहे हैं तो उनको सृष्टि को हम कैसे मिथ्या मान लें अरे अब बस यही सोचते चले जा रहे सोचते चले जा रहे हैं और कहीं उनको अंत नहीं मिलता ये सब क्या मामला है देखी चरित यह अब आगे देखिए देखी चरित यह सो प्रभु ताई प्रभुताई समुदतरा मुखे आहन बाता प्रेमा कुल oki ma jara सुनिश प्रेम मम बणी देख दीन निज दास वचन सुखद गंभीर खतू बोले रानस भु सुंड मांग बर अति प्रसन्न मुई जानी अनिमातिक सिद्धि अपर हरि मोक्ष सकल सुख खानी की है है है है अब भगवान ये चरित्र देखा तो अब देखो कालकृष्ण जी कहते हैं कभी ये क्या देखा ये भगवान की प्रभुता देखी प्रभुता देखी मैंने ऐश्वर्य देखा पहले कह आए हैं कि देखो निर्गुण ब्रह्म सुगम आती है सगुण नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित्र भगवान के सुगम चरित्र भी हैं अगम चरित्र भी हैं <स्थाँगा> तो अगम चरित्र भगवान के जो हैं वो उनकी माधुरी लीला है भगवान की बाल लीला देखने का आभूषण जाते हैं वो उनके चरित्र जो है अगम है सुगम नहीं है क्योंकि माधुरी लीला में भगवान अपनी प्रवृता उनकी छिप जाती है और उनकी माया ज़्यादा हो जाती है और वो लोगों को बालक रूप में अबोध रूप में अशक्त रूप में कोमल रूप में ऐसे दिखाई देने लगते हैं तो उनमें लोगों को भगवत्ता कम दिखाई देती है और मोह उत्पन्न करता है लेकिन भगवान की जो ऐश्वर्य लीला है वो हो सुगम है सुगम है कि ऐश्वर्य जहाँ विचित्रता देती विशेष शक्ति दिखाई दी अरे कहा था अभी तो भगवान की महिमा है भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए उसकी लीला इस प्रकार की तो ऐसा समझ लेना मुश्किल नहीं है लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा को बिल्कुल अशक्त कोमल भक्तों के अधीन कहीं कुछ इस प्रकार का अगर देखे तो फिर व्यक्ति को फिर मोह उत्पन्न होता है भगवान कैसे हो सकते हैं तक कृष्ण जी कहते हैं कि अब तक इतनी देर में भगवान ने अपनी हमें प्रभुता दिखा दी ऐश्वर्य दिखा दिया देखो कि भगवान कैसे महान है कि उनकी माया ने कितने ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और वे सब इन्हीं भगवान के आज्ञा का पालन कर रहे हैं और अपने अपने ब्रह्मांडों की रचना रक्षा इत्यादि में वो सब लगे हुए हैं इतने ब्रह्मांड इतने तदेव और इन तदेवों का भी स्वामी है वो ऐसा महान है उसका ऐसा ऐश्वर्य है ऐसी उसकी प्रभुता है ये बात जो है हमको दिखाई पड़ गई देख ली स्वयं अपने आप तो देख ली कि भगवान की कैसी प्रभुता है तो अब होने पर अब जो है उनको जो वो हो भगवान अब उनको उनका मोह दूर कर देते हैं कि देखो प्रभुता देख ली अब तुम बैठो शांति से छुपचा अब तो इन्होंने प्रभुता देख करके समुझे तो दे देह दशा दुशाई तो भगवान की प्रवता को देख करके देह दशा भूल गई देहाभिमान समाप्त हो गया अब देखो माया का संबंध तब तक, तक है जब तक देहाभिमान है स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है इन शरीरों कामान जब तक है जो कोई कारण शरीर में तादात्म्य करे सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य करे स्थूल शरीर में तादात्म्य करे तब तक, तक उसको बाकी माया में सृष्टि वो शब्द करेगा उसी से उसका संबंध होगा उसी में वो घिरेगा उसी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा लेकिन यदि शरीरों से तादा किसी का न हो शरीर निष्ल हो जाए मैंने शरीर का भान न हो तो माया भी समाप्त सीख था फिर मात्र परमात्मा ही है बस उसके बाद न जगत गया, गया, गया, गया, गया, गया, गया, रह गया न जंजाल रह गया न संसार रह गया न जन्म जन्मभरण रह गया न ब्रह्मांड रह गए न ब्रह्मांड कृष्णा रह गई न ब्रह्मा दिष्ट महेश रह गए न कहीं को सृष्टि रह गई न प्रलय रह गई सब समाप्त हो गए तो ये कहते हैं इस प्रकार से जहाँ समुद्र देह दशा विसराई बिशराई दिस कहने भुला गई देव दशाई रही नहीं के याद नहीं रह अब ये भगवान की कृपा हो रही है कि ये जो है वो जो मोहन में पड़ गए थे उसे छुटकारा हो रहा है तो धर्म पर मुख्य याद बाता जब देर दशा भुला गई तो शरीर जो है जमीन पर गिर पड़ा अब शरीर आजमान हो सोभाष हो तो शरीर ठीक ठाक रखे अब देह दशा भुला गई तो शरीर जमीन पर पड़ गया और प्राही त्राही आरत यंत्रा और हम भगवान की हे भगवान हमारी रक्षा करो रक्षा करो हम आपकी शरण में ये सब हमको मोह घेरे कुछ समझ में नहीं आता है तो ये सब दोनों में जब भगवान से प्रार्थना की इस प्रकार से तो प्रेमा प्रभु प्रगमिलो की तब भगवान ने देखा कि अब इसके मन में हमारे प्रति प्रेम की व्याकुलता है इस माया का विस्तार इतना देखने के बाद में उधर से वो प्राम होकर के अब हमारी तरफ इसकी रुचि हुई और जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसके प्रति वो जो है समर्पित हो गया भगवान की तरफ उनकी बाल लीला वाला जो माया में रूप है उसकी तरफ से हट करके जो भगवान सच्चिदान झन परमात्मा है उनकी तरफ कामति का ध्यान गया और उन्हीं से उनकी प्रेमाभिव्यक्ति उनको हृदय में होने लगी निज माया प्रभुता तब रोकी तब तो भगवान ने उसी समय अपनी माया रोकी माया के प्रभु ने स्वामी हैं मायावती हैं प्रभुएँ तो उनको इतनी सामर्थ है कि माया को जहाँ उन्होंने प्रेरणा दी तो माया का कार्य समाप्त हो गया जैसे पहले माया भगवान की प्रेरणा से लघुपत प्रेरित व्यापी माया जैसे भगवान की माया से वो प्रेरणा से माया लगी थी कालकुसुंड को और तमाम विस्तार देखते फिरे सारी सृष्टि माया माया की रचना देखते फिरे तो भगवान ने अपनी माया समेट ली अपनी माया समेट ली तो आप क्या हुआ उनको जो माया का प्रभाव था सब दिखाई दे रहा था दिखाई देना बंद हो गया अभी कल सर्वज प्रभु मंग से अब भगवान ने अपना करकमल हमारे सिर के ऊपर रखा कालकुषण कहते हैं कि भगवान ने अब काश् भागे अब देखो दूसरी बात हो गई पहले जैसे भागे थे भगवान ने हाथ बढ़ाया तो कागभूषण भागे और दो अंगुल का डिफरेंस भी बना रहा ब्रह्मलोक तक लेकिन अब कागभूषण भागे नहीं भगवान की शरण में आ गए शरणापन्न हो गए और भगवान ने भी अपना हाथ बढ़ा करके उनके सिर पर रख दिया दीन दयाल सकल दुखारे ऊ और भगवान ने जैसे अपना हाथ सर पर रखा सारे दुखों का हरभ शक्ल दुखा दुख का मैंने जो चिंता करें कि भैले कहा क्या ब्रह्मांड ही क्या, क्या क्या है कहा काम करते रहे और दौड़ते दौड़ते भागते भागते तमाम ब्रह्मांड ढालते तो व्याकुल हो गए थे उस व्याकुलता शांत तो हो गए समाप्त हो गए बस तीन राम में विगत बिमोहा इस प्रकार से भगवान ने हमको मोह से छुटकारा करा दिया विगत बिमोहा मोह नहीं रह गया <laughs> मोह अभी तक